पार्ट उन्नीस लाल समुद्र का पार होना सत्य परमेश्वर मेरा रक्षक है एक वही है जो मुझे बचाता है निर्गमन पंद्रह दो परिचय जब याकूब और उसके परिवार मिश्र देश की ओर प्रस्थान किए तब उनकी संख्या उस समय केवल सत्तर थी किंतु जब वह अपने बाचा के देश लौट रहे थे तब उनकी संख्या लगभग डेढ़ करोड़ थी इसी चुने हुए परिवार के द्वारा परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार छुटकारा देने वाले और अपने वचन पवित्र बाइबल से इस दुनिया में भेजेगा परमेश्वर का अपने लोगों को उसकी योजना के अनुसार तैयार करना था उनको यह जानना जरूरी था परमेश्वर उनका रक्षा करने वाला और उनका अधिकारी है परमेश्वर ने अपने खास कार्य को पूरा करने के लिए इसराइलियों को उनकी यात्रा के दौरान विशेष प्रकार के अनुभव ऐसी होकर गुजारा निर्गमन तेरह इक्कीस बाईस और योवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खम्भे में और रात को उजाला देने के लिए आग के खम्भे में होकर उनके आगे आगे चला करता था जिससे वे रात और दिन, -दिन दोनों में चल सकें उसने न तो बादल के खम्भे को दिन में और न आग के खम्भे को रात में लोगों के आगे से हटाया परमेश्वर अपने लोगों की अगुवाई दिन में बादल का खम्बा और रात में आग का खम्बा बनकर करता था निर्गमन चौदह एक से चार यहा ने मूसा से कहा इसराइलियों को आज्ञा दे कि वे लौटकर कर और समुन्द्र के बीच फिह हीरो के सम्मोन के सामने अपने डेरे खड़े करें उसी के सामने समुन्द्र के तट पर डेरे खड़े करें तब तो फिर इसराइलियों के विषय में सोचेगा कि वे देश के उलझनों में फंसे और जंगल में घिर गए है तब मैं फिर के मन को कठोर कर दूंगा और वह उनका पीछा करेगा तब फिर और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी और मिस्री जान लेगेगी, मैं युवा हूँ और उन्हें वैसा ही किया परमेश्वर इस्राएलियों को लाल समुद्र की ओर ले गया परमेश्वर ने ऐसे राजा को उसके लोगों का पीछा करने के लिए कहा अपनी विजय के द्वारा परमेश्वर यह साबित करेगा की केवल वो ही अकेला परमेश्वर है जो कुछ होता है सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है निर्गमन चौदह पाँच से नौ जब मिश्र के राजा को यह समाचार मिला कि वे लोग भाग गए हैं तब फिर और उसके कर्मचारियों का मन उनके विरुद्ध पलट गया और वे कहने लगे हमने यह क्या किया कि इसराइलियों को अपनी सेवकाई में छुटकारा देकर जाने दिया तब उसने अपना रह जुतवाया और अपनी सेना को संग लिया उसने छह अच्छे ऐसी अच्छे रथ वर्ण मिश्र के सब रथ लिए और उन सबों पर सरदार बैठाए और योवा ने मिस्र के राजा के मन को कठोर कर दिया तो उसने इस्राएलियों का पीछा किया परंतु इस्राएली तो बेखटके निकले चले जाते थे पर फिरोन के सब घोड़ों और रथों और स्वरों समेत मिस्री सेना ने उनका पीछा करके उन्हें जो फीरो के पास बाल के सामने समुन्द्र के किनारे आरोप डेरे डाल चुके थे जा लिया परमेश्वर ने राजा का मन कठोर कर दिया जिससे मिस्रियों की सेना ने इसराइलियों का पीछा किया निर्गमन चौदह दस ऐसी बारह जब फिर निकट आया तब इसराइलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं। और इसराइली अत्यंत डर गये और चिल्लाकर यवा की दुआई दी और मूषा से कहने लगे क्या मिस्र में कब्रे न थी जो तू हमको वहाँ ऐसी मरने के लिए जंगल में ले आया है तूने ने हमसे यह क्या किया कि हम मिस्र में से निकाल लाए क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात न कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें हमारे लिए जंगल में मरने से मिस्रियों की सेवा करनी अच्छी थी इसराइली भयभीत हो गए बचने के लिए परमेश्वर पर विश्वास करने के स्थान पर वे मूसा पर दोष लगाने लगे निर्गमन चौदह तेरह से चौदह मूसा ने लोगों से कहा दरो मत खड़े खड़े वह उधार का काम देखो जो योवा आज तुम्हारे लिए करेगा क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे योवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा इसलिए तुम चुपचाप रहो मूसा ने परमेश्वर पर विश्वास किया और लोगों को उसकी आज्ञा के अनुसार करने के लिए कहा परमेश्वर दयालु है और उसकी शैलियों को बचाया जबकि उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया मिश्रियों की सेना ऐसी से केवल परमेश्वर उन्हें बचा सका केवल परमेश्वर ने ही आदम और हवा को उनके पाप से बचाया केवल परमेश्वर ने ही नू और उसके परिवार को बाढ़ से बचाया केवल परमेश्वर ने ही ईसा को बलिदान होने से बचाया केवल परमेश्वर ही मुझे और आपको अनंत की सजा से बचा सकता है निर्गमन 14 19 से 20 तब परमेश्वर का दूत जो इसराइली सेना के आगे आगे चला करता था जाकर उनको पीछे हो गया और बादल का खम्भा उनके आगे सट कर उनके पीछे जा ठहरा इस प्रकार वह मिश्रियों की सेना और इसराइलियों की सेना के बीच में आ गया और बादल और अंधकार तो हुआ तो भी उसे रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा और वे रात भर के एक दूसरे के पास न आए। परमेश्वर का दूत बादल का खम्बा बनकर इसराइलियों के साथ चलता रहा वह बादल का खम्भा इसराइलियों को प्रकाश और मिश्रियों को अंधकार प्रदान करता था केवल परमेश्वर ही यह कर सकता है क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है निर्गमन 14, 15 से 16, 21 से 28। तब युवा ने मूसा से कहा तू क्यों मेरी दुआई दे रहा है इसराइलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करें, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुन्द्र की ओर बढ़ा और, और वह दो भाग हो जाएगा तब इसराइली समुन्द्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जायेंगे और मूसा ने अपना हाथ समुन्द्र के ऊपर बढ़ाया और योवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुन्द्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे कि उसके बीच सूखी भूमि हो गई। तब इस्राएली समुन्द्र के बीच स्थल ही तल पर होकर चले और जल उनकी दाइनी और बाईं और दीवार का, का काम देता था तब मिस्री, अर्थात फिर के सब घोड़े रथ और सवार उनका पीछा किए हुए समुन्द्र के बीच में चले गए और रात के पिछले पैर में योवा ने बादल और आग के खम्भे में से मिश्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला जिससे उनका चलना कठिन हो गया था तब मिश्री आपस में कहने गए आओ हम इस्राएलियों के सामने से भागें क्योंकि युवा उनकी ओर से मिश्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है फिर युवा ने मूसा ऐसी कहा अपना हाथ समुन्द्र की ओर बढ़ा की जल मिश्रियों और उनके रथों और पर फिर बहने लगे तो मूसा ने अपना हाथ समुन्द्र के ऊपर बढ़ाया और भोर होते होते क्या हुआ कि समुन्द्र फिर ज्यो का त्यों बल्ब पर आ गया और मिस्री उल्टे भागने लगे परंतु योवा ने उनको समुन्द्र के बीच में ही फटक दिया और जल के फलटने से जितने रथ और सवार इसराइलियों के पीछे समुन्द्र में आए थे तो सब वर्ण फिर की सारी सेना उसमें डूब गई और उसमें से एक भी न बचा परमेश्वर की योजना मिस्रियों की सेना को संपूर्ण रीति से नाश करने की थी इसी कारण परमेश्वर ने सेना को इसराइलियों का पीछा करने दिया सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण से होता है परमेश्वर ने मिस्रियों की संपूर्ण सेना को समुन्द्र में डबो दिया परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करने में कोई भी सफल नहीं हो सकता है निर्गमन चौदह तीसरे इकतीस और यहोवा ने उस दिन इसराइलियों को मिस्रियों के बस इस प्रकार छुड़ाया और इसराइलियों ने मिस्रियों को समुन्द्र के तट पर मरे हुए देखा और यहावा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखलाता था उसको देखकर इसराइलियों ने योवा का भय माना और यहोवा की और उसके दास मूसा की भी प्रती की उस दिन परमेश्वर ने अपने अत्यधिक प्रेम के कारण इसराइलियों की रक्षा की इसी कारण इसराइलियों ने परमेश्वर आरोप विश्वास किया व्याख्या इसराइली लाल समुद्र के पास आशा रहित स्थिति में थे केवल परमेश्वर ने ही उन्हें बचने का मार्ग दिया वे अपने आप पर निर्भर होने के बजाय परमेश्वर पर निर्भर होना सीख रहे थे क्या कई बार हम परमेश्वर पर निर्भर होते हैं या दूसरे पर बचन कहता है हर एक अच्छी वस्तुएं स्वर्ग से आती हैं ये परमेश्वर की ओर से आती है याकूब एक इस कहानी में आपको कौन सी बात अचंबित करती है